कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आशा करता हूं आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आज आपकी खुशी बढ़ाने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है मुंबई से रवि जैन साहब पहुँचे हुए हैं जो संगीत के महारत उनके पास है संगीत को उन्होंने अच्छी तरह से जिया है मैं कह सकता हूँ क्योंकि रविंद्र जैन जी और बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ उन्होंने अपना ये संगीत का सफ़र शुरू किया है और आज हमारे साथ है और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो संगीत है वो सबके पास की बात नहीं है लेकिन कुछ लोगों को ईश्वर ने यह नायाब तोहफ़ा दिया है और उन लोगों से मिलकर हम सभी को बहुत खुशी होती है और अगली आवाज़ जो आप सुनेंगे रवि जैन का सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से अच्छे कलाकार और तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जिस आवाज़ से रूबरू आज होने वाले हैं साक्षतकार आपको होगा जिस आवाज़ से रवि जैन का उनके लिए पद्मश्री भजन सम्राट अनूप जुलूटा साहब क्या कहते हैं आइए उनके द्वारा ही सुनते हैं ईश्वर किसी को प्रतिभा देता है किसी को गायन की किसी को वादन की किसी को नृत्य की किसी को चित्रकला की लेकिन यहाँ रवि जैन जी को तीन प्रतिभाएं एक साथ देती दे हैं गाते भी हैं संगीत भी बनाते हैं और लिखते भी बहुत अच्छा है एक प्रतिभा और भी है ये अभिनय भी अच्छा करते हैं तो किसी एक व्यक्ति में इतनी प्रतिभाएं आ जाएं, इसका मतलब कि ईश्वर उसे बहुत प्रेम करता है मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप जीवन में इसी तरह तरक्की करते रहें और बहुत नाम करें जीवन में बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया रवि जैन जी खास बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर हैं संगीतकार हैं म्यूजिक देते हैं बनाते हैं कभी कभी गीत भी लिखते हैं <laughs> तो चलिए अगली आवाज़ आप सुनेंगे और उन्हीं की जुबा से उनकी दास्ता आज आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी जी मुझे जी। यहाँ आपके मधुबन रेडियो में आने का अवसर मिला आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद विशेषकर यशवंत जी को जिन्होंने कम्युनिकेट किया और आपके सामने बिठाया और मधुवन सुनते रहो सुनाते रहो रेडियो मधुवन सुनते रहो सुनाते रहो जी, जी जी और इसकी धारा में बहते रहो बहाते रहो बहुत सुंदर तो रवि जैन मुझे ये जानना है कि आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ संगीत में क्या बचपन से आपकी रुचि थी या बीच में कुछ ऐसी कहानी बनी जिससे आप संगीत की ओर आग्र हो गए जी बचपन मेरा संगीत से ही बचपन से लगाव रहा और कहते हैं कि ये संस्कार या ये जो गुण आते हैं वैसे तो ईश्वर के दिए हुए होते हैं लेकिन जब आप किसी के साथ बैठते हैं तो उनकी सुनी हुई चीज़ें आपके कानों में जाती है और ये सबसे पहले कानों में आपकी जो पहली गुरु होती है वो माँ होती है उनके थ्रू आपके कानों में ये चीज़ पहुँचती है और उसके पिता उसके बाद जो पिता जिन्हें हम परमेश्वर भी कहते हैं माँ यानी माता और पिता परमेश्वर जैसे हमारे शिव बाबा और मम्मा हैं तो उसी तरह माँ और पिता जो है ईश्वर और माता तो दोनों साथ बैठते थे और भजन किया करते थे सब टाइप के भजन जिसमें हमारे जैन संस्कार के जो मैं जिस संस्कार में पला बड़ा हूँ तो वो भी और ऐसे जो कॉमन जो अपने राम कृष्ण बचपन से ये सब और पिताजी को क्या है कि सुन्दरकांड कंटस्थ याद था ओह अच्छा अच्छा उनको सुनने दुनिया आती थी क्या बात है। वो जब भी अपना पूजा करने बैठते थे सुंदरकांड पढ़ते थे हम्म हम्म और उनको लोग अपनी खिड़कियां खोल के उनका सुन्दरकांड सुनते थे अरे वाह तो वहीं से ये स्रोत मुझे मिला और मैं उनके पास बैठ के उनके चरणों में उनके साथ बैठ के माता पिता के भजन से मतलब गाना साथ में शुरू किया हुँ हुँ और धीरे धीरे फिल्मी गाने सुनने लगा हमारे यहाँ मैं थोड़ा बता देता हूँ कि मैं बॉर्न एंड अप सिलीगुड़ी बंगाल में हुआ और हम वैसे हमारा बैकग्राउंड राजस्थान से है अरे और आज फिर राजस्थान की धरा पर आबू में ये सेवा का मौका मिला ब्रह्मकुमारीज में यहाँ गाने का और जो यहाँ एक कार्यक्रम था जी, जी, दादी आ, अपना प्रकाश मणि जी की चौदहवीं पुण्यतिथि के अवसर पर मुझे एक गाने का मौका मिला ऐसे तो ये गाना पहले रिकॉर्ड हो गया था जिसको प्रोड्यूस किया ध्रुवी मेहता ने ध्रुवी मेहता जी का प्रोड्यूस किया हुआ है और हमारे जो बहुत ही मशहूर गीतकार बी के हैं सतीश जी सतीश भाई ने लिखा है और देवरंजन जी ने इसका संगीत दिया है और मैंने गाने की सेवा दी है हुँ, हुँ, हुँ. तो इस तरह आबू में आना हुआ और कहते हैं कि मैंने राजस्थानी में आबू का एक गीत भी सुना है तो उसकी चार लाइन अगर आप कहें तो मैं <laughs> बिल्कुल, बिल्कुल इसलिए सुनाना चाहता हूँ धरा को नमन करना चाहता हूँ इस गीत के साथ मैंने सुना कि यहाँ मोर बोल हो मोर बोले रे उमल जी आबू रे पाड़ा मैं उमल जी मोर बोले रे की करना चू रेम जी टूटो रे आँगणी उमल जी मोर बोले रे तो मैं यहाँ मैंने बचपन से ये गीत सुनता आ रहा हूँ आज देखिए कितने वर्षों के बाद उसी धरा पर आने का मौका मिला जहाँ मोर बोलते हैं जहाँ हमारे ब्रह्मा कुमारी की शांति की एक बहुत बड़ी पाठशाला है यहाँ मैं कहूँगा एक महासागर यहाँ अपने आप में विराजमान है जिसको शिव बाबा ने अपने निज हाथों से बनाया जिसको दादियों ने संवारा और ये तो आप सभी जानते हैं कि पांडव भवन सबसे पहले जहां बाबा को साक्षात ब्रह्म का ज्ञान हुआ तो वो ब्रह्मा कहलाए ब्रह्मा गुरु कहलाए यानी कि हमारे ब्रह्मा बाबा कहलाए और उनको शिव बाबा का आशीर्वाद मिला और वो ईश्वरीय शक्ति उनको मिली तो आज उस महान आबू की पुण्य धरा पर रेडियो मधुबन के इस प्यारे से स्टूडियो में मैं आप सबको ओम शांति नमस्कार कहता हूँ रेडियो आरजे रमेश जी मेरे सामने हैं <laughs> और मुझसे वो परीक्षाओं के पेपर जो देंगे मैं कोशिश करूंगा उसमें पास होने की और संगीत का सफर जैसा आपने कहा जी जी जी, जी बिल्कुल कि बचपन से शुरू हो गया था आपको ये भी पता है की आपने बिल्कुल सही कहा कि हर किसी में संगीत की विधा ऊपर वाला ईश्वर नहीं, नहीं देता है और जब देता है तो उसका पूरा आ, उसका अच्छी तरह से उसका दे उसकी सेवा उसकी सेवा करनी चाहिए और वो सेवा का अवसर आपके ब्रह्म कुमारी में मिला मुझे यहाँ गीत गाने का मौका मिला इससे पहले भी मैंने अपने गुरु श्री रविंद्र जैन जी उनको सबसे पहले नमन करता हूँ कि उनके साथ ब्रह्म कुमारी का कार्यक्रम किया जो जयपुर में अमरुदों वाला बाग में था विशाल जी जी भीड़ थीड़ थी और मैंने उसमें मुझे भी एक एकल गाने का सौभाग्य मिला और वो गीत भी मुझे याद है कि जब हम आप प्रोग्राम से पहले एक डिस्कशन होता हमारा जी, जी, कि कौन सा गीत गाना चाहिए हम अपने तो तो ब्रह्म उपलब्ध नहीं था हो सकता तो बन जाता या वो बना के देते मुझे लेकिन एट अ टाइम हमारा सब मिलना हुआ और वही सब डिसाइड हुआ तो मैं सफर जो अब हम कंटिन्यू कर रहे थे तो मैं सफर का ये कहूँगा की बचपन से मैं थोड़ा जब गाने लगा था गाते गाते तो हमारे फैक्ट्री जो मेरे पिताश्री ने लगाई वहाँ वर्कर्स बहुत थे और उनको पता लगा कि मैं गाता हूँ तो वो मुझे रेडियो <laughs> की तरह ही यूज करते थे मैं बैठ जाता था और वो मुझे सुनते, सुनते थे अच्छा, अच्छा। और कार्य करते थे और बचपन से बॉलीवुड किससे बहुत लगाव रहा बॉलीवुड के गाने जब पहला गाना मैंने गाना शुरू किया तो देवानंद जी की फिल्म थी हीरा पन्ना हुँ. पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए ए, क्या बात है ये <laughs> आपने सुना होगा गाना जी बिल्कुल चाहे मेरा दिल जाए चाहे मेरी जाए ये गाने से सफर मेरा शुरू हुआ और ये गाने के बाद बहुत सारी फिल्में गाने बचपन में मैं गाता रहा और सब तरह के फिर कॉम्पिटिशन्स में मुझे ले जाया जाता वहां मुझे फर्स्ट विन का, आ, मौका मौका मिल, मिल जाता मौका <laughs> मिलता और उस मौके का लाभ मुझे हमारे घर के सामने दुर्गा पूजा होती थी नहीं, और नहीं। नहीं। वहाँ दुर्गा पूजा पंडाल आप बंगाल में आपको पता ही है की वहाँ का एक बहुत ही प्रमुख त्योहार है दुर्गा पूजा तो वहाँ मैं गाता था और वहाँ भी कॉम्पिटिशन में विन करता था तो इस तरह मेरा सफर एक गाना मुझे याद है मेरे हैतन के लोगों जो मुझे बचपन से बहुत, बहुत पॉपुलैरिटी मिली जी, वो जब भी मैं गाता था था था उसमें प्राइस प्राइस उसका अपना ही ही नाम नाम है मेरे ही नाम हो जाता था, और मैं आपको बताऊं कि कई बार तो ऑर्गेनाइजर्स बोलते थे तुम्हारा एक नंबर लिखा होगा ज्यादा परेशानी मत करता हूँ <laughs> तो मेरे पिता श्री मोहनलाल जी जैन और माता कलावती देवी जी का मैं सुपुत्र हूँ जी, जी, जी। और मेरे बड़े भाई सब जो है अपने अपने कार्य में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा और काम करते हैं तो उनके आशीर्वाद से उन्होंने भी बहुत आगे बढ़ाया और इस तरह मैं आगे बढ़ता गया और एक बार का वाक्य मुझे याद है की रविंद्र जैन साहब वहाँ गए हुए तो इसकोन का कार्यक्रम करने सिलीगुड़ी अच्छा अच्छा तो वही मेरे भैया हैं एक पत्रकार करण जैन जी और बड़े भाई हमारे मदन जैन जी जो बहुत ही सोशल कार्य करते हैं, हैं। अच्छा नाम वकाम उनका रहता है बहुत बिल्कुल बिल्कुल सेवाभावी हैं ऐसे पूरा परिवार ही हमारा बहुत डेडिकेटेड है हु, तो उन्होंने उनसे बात की कि आप ही के नाम का रविंद्र करके मेरा एक छोटा भाई है जो बहुत अच्छा गाता है हमारी नज़र में बहुत अच्छा गाता है हम तो चाहते हैं आप कि आपकी नज़र में हाँ एक बार सुन ले बोले ठीक है बेटा तो मैं उस वक्त मैं दिल्ली पढ़ता था और मैं वहाँ कॉलेजिएट करता था लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड और पीछे चलते हैं तो मैं जब बचपन सिलीगुड़ी में जब मैं ये कॉम्पिटिशन जीतने लगा तो जितने भी क्लब के या ऑर्गेनाइजर्स जो थे उन्होंने मेरे भैया को बोलना शुरू किया कि इनको आप ट्रेनिंग दिलाइए तो ये दुनिया में बहुत अच्छा काम करेंगे अच्छा नाम करेंगे और एक ट्रेनिंग से क्या होता है कि आपको एक सही तरीके से आप आगे आ, आ, स्टेप स्टेप बाय जैसे एबीसीडी के आदमी सेंटेंसेस लिखता है बिल्कुल वैसे और इतिहास बनाता <laughs> रमेश भाई ऐसा है से ट्रेनिंग मिल जाए जी जी <laughs> तो मुझे याद है फिर भैया ने किसी हमारी बंगाली दीदी है जो फर्स्ट टीचर रही मेरी पापिया दीदी जो आ, उस्ताद आमिर खान साहब की शागिद भी रही हैं जिनसे लता जी ने भी सीखा है सब मुझे कुछ सुनने को मिला जी जी जी और उसके बाद आपने बड़ा नाम सुना होगा पंडित अजय चक्रवर्ती जी का उनके शिष्य संजय दुबे जी उनसे मुझे शिक्षा मिली संगीत की और इस तरह सफ़र शुरू हुआ और बड़े भाई सब हमारे जो भैया थे करण जी वो मेरे को एक हारमोनियम लाके के दिए हारमोनियम पे तो रोज मैं अपनी दीदी मुनि के पास जाता था सीखने और हारमोनियम भी सीखता था तो काफी दिन हो गए एक वाक्य सुनाता था बोले यार इतने दिन हो गए तुमको क्या सीखा तुमने मुझे कुछ बजा के बताओ बताओ <laughs> तो सबसे पहले गाना, जो गाना मैंने बजाया हारमोनियम पे रमेश भाई वो था ओ बी आई लव यू I love you, I know you love me too. ये गाना बजाया और ये टेस्ट में थोड़ा मैं पास हुआ फिर अगला टेस्ट हुआ ठीक वो वो <laughs> है का मांग है मौजों की रवानी है जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है ये रेडियो मधुबन है जिनकी प्यारी बानी है ये रेडियो मधुबन है जिनकी प्यारी बानी है सुनते रहो मुस्कुराते रहो ऐसे चले जिंदगानी है <laughs> ये रेडियो मधुबन है क्या बात नाइनटी पॉइंट फोर रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रहो। <laughs> और इसी तरह गुनगुनाते गुन रहो एक्चुअली रविजैन बहुत ही सुंदर सफ़र के बारे में आपने बताया संगीत का जो सफ़र है आपका सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है और मनोहक भी है मन मनोरंजन के साथ साथ मनमोहक भी करता है क्योंकि एक ऐसा सुअवसर होता है जहाँ पर हमें बड़े अपने दोस्त अपने भाई सब बोले कि आप गाओ आप इधर गाओ उधर गाओ तो ऐसा लगता है कि हमारी जो है इम्पोर्टेंस है काफ़ी मना बिरादरी में नाम है जी, जी, तो जी. उससे जो है एक उत्साह भी बढ़ता है एक हौसला बढ़ जाता है और हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा है है जिन लोगों ने हमें प्रेजेंट किया है, उनका नाक नीचे ना हो करेक्ट। तो एक तो वो चीज जो है एक बहुत बड़ी जो चीज है वो होती है में। देखिए अगर घर के लोग ही हमें प्रमोट करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी जो है ताकत होती है हमारी और हमारे पास एक हिम्मत आ जाती है और हम लोग उन चीज़ों को करने के लिए बिल्कुल अपना बीसु नकुना का जोर लगाते हैं तो दोस्तों ऐसे ही रवि जैन के साथ हुआ है आप देखिए उनके उनको बचपन से ही प्यार मिला और संगीत के प्रति इनका जो लगाव था उसी को देख के उनको प्यार मिला और ये जो मंचों में जब हम लोग गाते हैं वो हमारा रियल शो रहता है फिल्म या टी में जब भी आप गाते वो रिकॉर्डेड स्टूडियो में होता है वहाँ पर तो टेक्निकल चीज़ें आपको सपोर्ट भी करती है मैं ये कहूँगा कि वो स्टूडियो में गाना ठीक नहीं ऐसा नहीं स्टूडियो में तो गाएंगे ही आप वो तो है ही आपका लेकिन जब आप प्रैक्टिकल में लोगों के बीच में गाते हैं और लोगों का सामने से ताली बजना ये आपका रिवॉर्ड है सबसे बड़ा रिवॉर्ड है क्योंकि वहाँ पर आपने अच्छा प्रेजेंट किया मीन्स आप बल्ले बल्ले हो गए आप फिर कहीं भी आप रेस का घोड़ा है आप कहीं भी दौड़ सकते हैं <laughs> और रवि जैन के साथ भी बचपन में उन्होंने जहाँ भी गाया नंबर वन ही मिलता था और फिक्स था तो इसका मतलब ये है कि लोगों को उनकी आवाज़ पसंद आती थी और लोगों के बीच में उनकी आवाज़ अच्छा फ़ील कराती हैं और लोगों को खुशी होती थी जब लोगों को खुशी मिलती है तो निश्चित तौर पे आपने भी अभी मोर बोले सुना रेडियो मधुबन वाला जो उन्होंने एक ऑन द स्पॉट वो चीज़ें करते हैं वो बहुत यूनिक है इसको कहते हैं क्रिएटिविटी एक कलाकार के अंदर क्रिएटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो अपने लाइफ में आगे बढ़ता है और रवि जैन के साथ ऐसा ही हुआ है और आप सुन भी रहे हैं उन्हें तो आइए अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर बातें करते हैं रवि जैन से आप सुना है रेडियो मधुबन नाइन टी सुनते रहो मुस्कर रात रहा का अयर और आप सुन रहे हैं 90.4 पॉइंट रेडियो मधुबन सुनते रहो और मुस्कराते रहो नमस्कार दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छे संगीतकार सुरू के गया था और बहुत ही अच्छी आवाज़ के मालिक हमारे साथ बैठे हुए हैं रवि जैन जिनसे बातें हो रही हैं और इनकी आवाज़ से आप रूबरू हो चुके हैं आप कोशिश रहेगी कि आपको ये गाना सुनना है वो गाना सुनना है कुछ फरमाइश होगी अरे वो पूरा करेंगे बाद में फ़िलहाल तो बातें करने दो हैं ना <laughs> तो चलिए मैं चाहूँगा कि आपका दिल्ली और अपना नेटिव प्लेस के बाद मुंबई कैसे रुख हुआ और मुंबई में आपको पहला कहाँ और कैसे चीज़ें बनी उसके बारे में थोड़ा सा वो छोटी सी स्टोरी बताई <laughs> जी दिल्ली तक थे हम दिल्ली में मैंने कॉलेजिएट किया और जब जैन साहब श्रीगुड़ी में वहाँ उनका आपस में कम्युनिकेशन हुआ तो मैं उन दिनों दिल्ली पढ़ाई कर रहा था और मैं आपको एक दिलचस्प बता देता बिल्कुल बिल्कुल कुछ कुछ ना ऐसे आ, बीच में ट्विस्ट आते हैं जी। साथ साथ मैं एनसीसी एनसीसी एयरविंग भी मैंने ज्वाइन की थी अच्छा। नंबर <laughs> एयर स्क्वाड्रन फ्लाइंग का मैं था लेकिन उसका कल्चरल जोन का हेड मैं पस, था आ, वो तो आप ही के पास रहना है अगर मैं <laughs> म्यूजिक में नहीं होता संगीत में नहीं होता तो आई वु अच्छा तो उड़ान वो भी थी उड़ान ये भी ये भी उड़ान थी <laughs> तो मैं आपको सही बता रहा हूँ मैं अपने मामा जी के लड़के के साथ उससे पहले की बात है जब जैन साहब से ये कम्युनिट कर इधर कम्युनिकेशन चल रहा है और इधर देखिए कैसे क्या हमारा एक मिलना हो रहा है वाइब्स भी आ रही है देखिए उसको क्या कहते हैं आप शोर है। <laughs> ये रोंगटे जैसे रौंक्टे याद करते हैं अपने गुरु को तो स्कॉन में उनका प्रोग्राम चल रहा था और रात को मैं और मेरे मामा जी का लड़का हम लोग देखने गए प्रोग्राम हुँ, हुँ, हुँ. और मुझे नहीं पता था कि जो मेरे लिए आज किस्सा है उस उन्हीं का मैं एक दिन हिस्सा बनूंगा ये मुझे पता नहीं था हुँ, हुँ, हुँ. मैं बैठा था मेरे मामा जी का लड़ के लड़के प्रकाश बैठे थे हुँ, हुँ, हुँ. और हम लोग कार्यक्रम सुन रहे थे इसकोन का इतने में जैन साहब की एंट्री हो रही थी तो जैन साहब की एंट्री हो रही थी तो मुझे नहीं पता कि ये रविन्द्र जैन साहब जा रहे हैं और एक दिन मैं इन, इनकी उंगली पकड़ के मैं भी चलूंगा <laughs> हालांकि उंगली हमारी वो पकड़ते थे लेकिन हमें तो ऐसा लगता कि पिता हमारी उंगली पकड़ के ले चल रहा है <laughs> तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये कैसे एक चमत्कार हो जाएगा ऐसी ईश्वर की कृपा होगी कि एक दिन मैं उनके उनका एक पुत्र समान बन जाऊंगा और उनके नाम को दुनिया में फैलाने की कोशिश करूँगा हालांकि उनके नक के बराबर भी नहीं हूँ लेकिन गुरु का अंश जो भी मिलता है वो कहते हैं ना कि अमृत की एक बूंद भी बहुत बड़ी होती है जी, जी, और महासागर से एक बूंद भी मिल जाए ऐसे गुणी महासागर से तो बड़ी कृपा होती है <laughs> तो उनके लिए मैं एक शेर अर्ज करूँगा बिल्कुल उसकी कहानी फिर और आगे बढ़ती रहेगी कि मैं खुश नसीब हूँ किसी हबीब के करीब हूँ वाह मैं ये मेरा ही शेर है उनको डेडिकेट किया था और चारी हर चारी। मंच पे मैं तकरीबन पढ़ता था वो प्रशंसा में सुनना नहीं चाहते थे ये <laughs> उनका बड़प्पन था फिर भी मेरे प्यार के लिए जी, मेरी जी। बात हर बात रखते थे आज जैसे पद्मश्री अनूप जलोटा जी मेरे द्वितीय गुरु हैं आज मुंबई में बहुत ही अच्छा उनका नाम है जी तो ते, ते, वो भी उनके बारे में भी शेर अर्ज करता हूँ <laughs> प्रशंसनीय सुनना नहीं चाहते हैं लेकिन उत्साह वर्धन के लिए जरूर सुनते हैं सुनते हाँ, तो, हाँ, तो ऐसे ही हाँ। जैन साहब सुना करते थे और कि मैं खुश नसीब हूँ किसी हबीब के करीब हूँ <laughs> मेरे दामन में खुशिया ही खुशियाँ हैं वो मेरे दरमिया है क्या बात क्या बात किसी राह में था मैं जर्रेसा पड़ा जी जी एक जोहरी की निगाह हमें हीरे सा गड़ा अब उसकी ही तहजीब हूँ किसी हबीब के करीब हूँ किसी हबीब के करीब <laughs> ये उनको मैंने समर्पित किया जी, जी अब जी, वो, वो आशीर्वाद स्वरूप मेरे ही अंदाज में क्या देते हैं रमेश जी आप सुनिए बिल्कुल की आ तेरे दर्द को जबान दू आ तेरे दर्द को जबान दू दुनिया में तुझे एक नई पहचान दू उड़ने को बेताब है पंछी तू भी संग संग मेरे आसमा दू संग संग मेरे आसमा दू क्या बात? <laughs> तो इस तरह जैन साहब से जब वहाँ मैंने देखा इस कौन में हम लोग देख रहे थे और उससे उसके पहले एक स्वप्न आया था मुझे <laughs> कि मेरी उनसे बात हो रही और अच्छा। अगले ही दिन भाई साहब का फोन आ गया कि आपके लिए हमने बात की है रविंद्र जैन साहब से जो दुनिया के महान संगीतकार है <laughs> और वो आपको मुंबई बुला के सुनना चाहते हैं अच्छा तो ये कार्यक्रम बना <laughs> भाई साहब वहाँ सिलीगुड़ी से पहुंचे मैं यहाँ दिल्ली से पहुंचा और मिलने का समय तय हुआ हम्म और जब मिलने का समय तय हुआ तो बोलते हैं ना बहुत अनमोल चीजें एकदम से नहीं मिला करती सही बात है। और सब्र का फल मीठा होता। मीठा होता है। <laughs> तो जिस दिन समय तय हुआ उसके अगले दिन समय चेंज हो गया उनके किसी आ, टाइट शेड्यूल की वजह से तो अगले दिन हम पहुंचे मैं डायरी वायरी भी साथ थी मेरे मेरे पास तो आ, भाई साहब बोले बेटा सब तैयार है ना एकदम मैं बोला हाँ बिल्कुल रेडी हूँ डायरी वायरी सब रेडी है मैं बिल्कुल रेडी हूँ तो जैन साहब अंदर से आए दर्शन हुए उनके पहली बार तो वो दर्शन इस कौन में वे कृष्ण प्रभु ने करा दिए थे हुँ, हुँ, और आपको पता ही है कि वो राम कृष्ण के परम परम भक्त भक्त थे जिन्होंने रामायण चार चार रामायण रामायण लिखी हो और उनकी नई रामायण में मुझे भी गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ अरे वाह और उनके बहुत सारे सीरियल्स में मुझे गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ की मेरे संगीत निर्देशन में उन्होंने कई गीत गाए वाह बहुत बढ़िया एक तो ये होता है कि गुरु के निर्देशन में आप गा रहे हैं जी जी एक ये अहोभाग्य होता है कि गुरु आपके निर्देशन में गा रहे हैं <laughs> तो ये ये देखिए ये बड़ी कृपा है ईश्वर की जी जी तो जी फिर इस तरह जब वो बाहर आए अपने हॉल में म्यूजिक हॉल में जहाँ सबको सुनते थे या जहाँ उनकी बैठक होती थी या जहाँ सीटिंग्स होती थी तो भैया से उनका मेल मुलाक़त नमस्ते दुआ तो <laughs> तो मेरी भी मैंने भी मैंने पैर छुए तो उनके मन में क्या है बोले चलो बेटा स्टूडियो चलते, चलते तो अच्छा, सुनाओ रवि अच्छा, तो मैंने उनको उन्ही का गीत अंखियों के झरोकों से सुना। क्या बात है क्या बात है बहुत ही पॉपुलर गीत उनका आपने सुना भी होगा बहुत पॉपुलर गीत है नदिया के पार <laughs> ये के झरको से टाइटल सॉन्ग जो है आ, आ, आ. वो फिल्म का, फिल्म मैंने का टाइटल सुना सुना है आपने तुम्हें बहुत अच्छा लगा उसकी अगर आप इजाजत हो तो मैं बिल्कुल बिल्कुल अभी हमारे श्रोता मित्र भी बहुत खुश हो रहे होंगे और वो सुनना चाहेंगे <laughs> जरूर सुनाइये एक मन था मेरे पास वो खोने लगा एक मन था मेरे पास वो खोने लगा है पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है दिन रात दुआ मांगे हो, हो, हो, हो। दिन रात दुआ मांगे मेरा मन तेरे बासुते दिन रात दुआ मांगे मेरा मन तेरे बसुते दिन रात दुआ मांगे दिन रात दुआ मांगे मेरा मन तेरे बासुते <laughs> कहीं दूर नजर आए बड़ी दूर नजर आए अक्खियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांप रे तुम दूर नज़र आए बड़ी दूर नज़र आए बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सो मन में तुम्हें मुस्काए मन में तुम्हें मुस्काए wow, क्या बात है थैंक यू तो ये गीत सुना uh. बहुत खुश हुए फिर भैया ने बोला कि आप ही की तरह यह छोटा मोटा लिख लेता है अच्छा आप तो बड़े लेखक है बड़े संगीतकार है लेकिन मैं अलग रूप लग में, कर में कर रहा था कर रहा एक गजल मेरी बहुत गजल कहे गीत कहे भावना कहे एक डिजायर जो टाइटल इस गीत को दिया मैंने मुझे याद है दिल्ली के कॉलेज कॉम्पिटिशन में इसको इस गीत को बहुत अवार्ड मिले और कंपटीशन में इसको मतलब अच्छा, प्राइज अच्छा मिला, प्राइज मिला फर्स्ट प्राइज मिला और इसको दूरदर्शन ने भी रिकॉर्ड किया बिल्कुल मैं वो जो आ, डिजायर यानी कि आपकी मन की आशाएं अभिलाषा अभिलाषा उस टाइटल को जो गीत का टाइटल था वो अभिलाषा दिया तो उसकी भी चार लाइन सुनाता हूँ जो उनको मैंने सुनाई कि इंसान जो है जिस तरह हमारे शिव बाबा बताते हैं कि ईश्वर जो है आपको एक पंख देता है और उस वो पंख आपके मन के पंख होते हैं पंछियों के तो पंख होते हैं वो फिजिकली होते हैं लेकिन आपके पास मन के पंख हैं तो अभिलाषा है उसका टाइटल रखा और वो गीत जो उनको मैंने सुनाया आज रेडियो मधुबन में भी मैं सुना रहा हूँ इससे आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं इस गीत के माध्यम से क्या कहना चाहता हूँ कि मेरी क्या डिज़ायर है क्या अभिलाषा है हु. और बहुत पॉपुलर हुई जहाँ भी मैंने इस गीत को प्रेजेंट किया लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और मैं समझता हूँ कि रेडियो मधुबन के दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगा और रमेश जी आप भी सुने क्योंकि आप माध्यम है सबको सुनवाने के तो मुझे याद है उससे पहले एक लाइन मुझे याद आ रही है लता मंगेशकर जी की जो उन्होंने जब हमारी मुलाकात हुई तो मैंने दीदी को एक ऐसी शेर सुनाया तो शेर सुन के बहुत खुश हुई और मुझे ये बोली कि रवि गाने वाला आर्टिस्ट नहीं होता है सुनने वाला उससे बड़ा कलाकार होता है। तो जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद लीजिए उस गीत की चार लाइनें सुना रहा हूं पंख लगे पंख लगे पंख लगे पंख लगे पंख लगे, लगे, लगे तो मैं उड़ जाऊँ आसमान को छू के आऊँ पंख लगे तो मैं उड़ जाऊँ आसमान को छू के आऊँ यही है मेरे मन की आशा यही है मेरे मन की आशा पंछियों की मैं बोलूँ भाषा पंख लगे तो मैं उड़ जाऊँ आसमान को छुके आऊँ नीड़ों की मैं छाव टटोलूँ दर्द सहू पर कुछ ना बोलूँ नीड़ों की मैं छाव टटोलूँ दर्द सहूं पर कुछ ना बोलूं दूर दूर मैं उड़ता जाऊं दूर दूर मैं उड़ता जाऊं हाय यही हाय यही है अभिलाषा पंख लगे तो मैं उड़ जाऊं आसमान को छू के आऊँ आसमान को छुके आऊ आसुमान को वाह <laughs> बहुत सुंदर बहुत ही बढ़िया सा गीत आपने सुनाया आश करता हूँ हमारे दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और आइए इसी सफ़र में एक और खूबसूरत सा गीत मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर सुनाइए हमें और एक गाना जो है ऐसा सुनाइए जो वैसे सभी गाने आप बहुत अच्छी तरह से गाते ही हैं लेकिन एक गाना कैसा होता है कि हर व्यक्ति का अपना एक चॉइस होता है एक है पब्लिक चॉइस एक है सेल्फ़ चॉइस तो मैं चाहूँगा एक सेल्फ़ चॉइस का गाना वो क्यों पसंद आता है और आप उसे क्यों गुनगुनाना चाहते हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है <laughs> गीत गाने के बाद इसका रीज़न बताऊँ जैसा आपका मन करे या रीज़न पहले बोलूँ और गीत सुनूँ रीज़न <laughs> पहले बताइए फिर गाई। अच्छा <laughs> देखिए जब आपने कहा कि आपका कोई उत्साह वर्धन करता है तो बड़ा अच्छा लगता है जी बिल्कुल तो ऐसा ही एक गीत मैं सरप्राइज के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ जो पॉपुलर है बिल्कुल और आप समझ जाएंगे कि उससे मैं क्या कहना चाहूँ <laughs> क्या कहना चारा हूं। चारा हूं। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाओ तेरे लिए मैं गाओ गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाओ लिखता चला जाऊँ हो मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा छू मेरे मन को कि या तू क्या इशारा ओ बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा रेडियो मधु बन ये आबू का कितना प्यारा बहती है संगीत की मीठी धारा रेडियो मधुबन देखो कितना है ये प्यारा वाह वाह थैंक यू सो मच बहुत सुंदर आपने क्रिएटिविटी इस गाने में भी दिखाई आपनी तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं जाते जाते एक गाने तो बहुत हैं गाते रहेंगे आप सुनते रहेंगे लेकिन कार्यक्रम की सीमा भी होती है तो सीमा के बंधन के साथ हम अपने कार्यक्रम को धीरे धीरे समाप्ति की ओर ले चल रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक छोटा सा मैसेज आ, सारे आबू निवासी राजस्थान गुजरात के लोग आपको जो सुन रहे हैं लाइव रेडियो के माध्यम से और पूरी दुनिया इंटरनेट के माध्यम से भी सुन रही हैं तो उन सभी के लिए क्या बताना चाहेंगे आप जी सबसे पहले मैं जिस कार्य के लिए आया उन दादी जी के लिए जो मैंने गीत गाया और वो चाहे राजस्थान हो गुजरात हो या पूरा विश्व हो ब्रह्म कुमारी इसके माध्यम से सभी को शांति मिलती है और हम यहाँ जो इस धाम में आए हैं मैं मुंबई से आया हूँ संघ परिवार को भी लाया हूँ माया से दूर मुंबई की मोह माया से दूर यहाँ शांति पाने आया हूँ यहाँ शांति पाने आया वाह वाह तो दादी जी के लिए जो हमने गीत किया वो सुना देना चाह रहा हूँ जी सुन सुनाइए जो आपने 25 तारीख की शाम दादी जी की पुण्यतिथि पर जो चौदहवीं पुण्यतिथि पर स्मृति दिवस जिसको विश्व बंधुत्व दिवस भी कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल उस पर मैंने ट्रैक पे भी सुनाया था और भी बहुत सारे गीत सुनाए थे तो मैं उसकी चार लाइनें सुना देता हूँ बिल्कुल जो आपके यूट्यूब पे भी है आपके विभिन्न चैनलों पे भी पूरे विश्व में गुंजायमान हो रहा है और आप सबके आशीर्वाद से सारे चैनलों पे ये लाइव गया था जिसे असंख्य लोगों ने देखा ओ प्यारी प्यारी दादी हमारी हमको तुम्हारी बहुत याद आती ओ प्यारी प्यारी दादी हमारी हमको तुम्हारी बहुत याद आती बाबा के संग में यादों के रंग में बाबा के संग में यादों के रंग में चल के हमारे तुम पास आती हम पर वही प्यार अपना लुटाती ओ प्यारी प्यारी दादी हमारी हमको तुम्हारी बहुत याद आती जो रेडियो मधुबन के दर्शक हैं राजस्थान और गुजरात के राजस्थान गुजरात में ज़्यादा फर्क नहीं है मैं समझता हूँ दोनों राज्यों के लोग बड़े ही मीठे और कल्चर्ड सांस्कृतिक विरासत लिए हुए <laughs> और दोनों ही रामदेव पीर को रामदेव बाबा को बहुत मानते हैं मांते है। थाने तो ध्यावे आदो मारवाड़ हो आदो गुजरात हो सारो हिंदुस्तान हो पूरों राजस्थान हो अज माल जीरा कंबरा खाखा हो मारा ऋण चेरा धनिया धन तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो आखो गुजरात हो आखो राजस्थान हो अजमाल माल जीरा कंबरा खमा खम्माा हो मारा ऋण चेरा धनिया मैं जब आ, आ, अम्बा जी गया अम्बा माता पास में ही है गुजरात बिल्कुल हा, हा। तो वहाँ से मैंने देखा कि लोग अंबाजी के साथ साथ रुणेचा यानी के रामदेव राम्दे, राम के रामसा पीर के पास भी जा रहे थे रामदेवरा भी जा रहे थे तो ये संगम जो है एक भक्ति का संगम बड़ा ही अनूठा और प्यारा संगम है गुजरात और राजस्थान जहाँ भक्ति शक्ति और मुक्ति का धाम ये रहा है जी जी बिल्कुल। मैं सही कह रहा हूं, भाई। बिल्कुल बिल्कुल मैं सही सही कह कह रहा रमेश भाई? रहे हैं। एक तरफ गुजरात में आप देख रहे हैं कि सोमनाथ जी है यहाँ पे दिलवाड़ा मंदिर है यहाँ पे सब है एक से एक बढ़कर आपस में कही कहीं कनेक्षन कनेक्षन है। है, है। है। है ना कहीं कनेक्शन है जुड़ाव है जुड़ाव मधुबन रेडियो सबको छोड़ के रख <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक मित्रों को आपकी आवाज़ से प्रेम हो गया है बार बार सुनना चाहेंगे आपको और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी आए रेडियो मधुबन ज़रूर विजिट करें और अपनी वाणी से हम सभी को तृप्त करें संतोष करें यही हमारी दुआ है और आपकी वाणी इसी तरह विश्व में गूंजती रहे संगीत के माध्यम से और आपको सुनते रहे लोग तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बातें मुला विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हमने ये बातें सुनी रवि जैन के साथ में कुछ बातें और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गुरु का आशीर्वाद भी इन्हें प्राप्त है और ख़ुद की अपनी एक लगन है वो दोनों चीज़ें जब मिलता है तो ऐसा संगम हो के निकलता है तो वह संगम आपने आज देखा सुना तो दोस्तों फिर मिलेंगे आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा भी लग रहा है कुछ आप पूछना भी चाहते हैं बातें भी करना चाहते हैं तो कभी हम लोग उन्हें ऐसे स्टेज पर भी लाएँगे जहाँ पर आप से रूबरू हो सकें है ना इसी वादे के साथ फिर से एक बार बहुत बहुत खुशियाँ और रवि जैन साहब बहुत बहुत दुआएं आपको मंगल कामनाएं करते हैं और आप सभी आप रेडियो मधुबन पर बहुत सारे प्रतिक्रियाएं देते हैं एस एम करते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपको आज का ये कार्यक्रम कैसे लगा इसके लिए चौरानवे इस नंबर पर मैसेज करके अपनी भावनाएँ ज़रूर प्रकट करिए हमें बहुत अच्छा लगेगा तो चलिए मित्रों आप भी खुश रहें और सभी को खुशियां बातें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति आनंद मगन आत्म पंची आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर ना पढ़ा ना लिखा गया है किताबों में भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख सोचा नहीं जाता है भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर जीवन में मन आंगन में सुख सावन भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है आनंद मगन आतम पंची आनंद मगन आतम पंची अम्बर में कहीं खो जाता है भगवान कर